भूतले स्वयं रूप कदा ददातीपदा वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन्वैवान्ी श्री श्री सागर जाता सहगन रघुनाथ सजीव साइताधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापदान सहगना ललिता श्री विशाखा से हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपि राधा राधाकांत नमस्ते कप्तकाशन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय पांचाकपत कृपा सिंधु चतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदागर शिवासादी गौरव भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम हरे हरे हरे कृष्णा तो अभी हम चर्चा करेंगे थोड़े समय के लिए श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी के बारे में चैतन्य चरितमृत से तो आज हमने विजिट किया था नाथ द्वारा जो हमारा आखिरी स्पॉट था हमारी यात्रा का तो चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में विशद रूप से और चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ग्रहण करते हैं और सन्यास ग्रहण करने के उपरान्त वो जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया था और उनके साथ और चार भक्त थे जो बंगाल से जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे थे तो जब जाते जाते चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के कारण अलग अलग स्थानों में भिक्षा मांगा करते थे सन्यासी का धर्म क्या है भिक्षा याचना करना बल्कि भिक्षा ये उसका बहाना है लोगों से मिलने का सन्यासी ऐसे नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है अपने उधर निर्वाह के लिए कि उसको भोजन नहीं मिल रहा है उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं इसलिए वो भिक्षा मांग रहा है ये उद्देश्य नहीं है सन्यासी भिक्षा मांगता है उसका उद्देश्य क्या है कि जो संसारिक जो जीव है वो इतने अधिक मग्न हो गए हैं अपने भौतिक कार्यों में कि वो असली सुख और असली जो शांति है उसको भूल ही गए हैं भौतिक सुख को खोज करने में तो जो सन्यासी के हृदय में बहुत अधिक उदारता का भाव होता है क्योंकि सन्यासी अपने लिए जीता नहीं है उसका जीवन दूसरों के लिए है वो अपने परिवार का त्याग करता है लेकिन वसुदेव कुटुंबम बड़े परिवार को ज्वाइन करता है इसलिए वो सुखी हैं हम दुखी क्यों है मैं हम दो और हमारे दो इसलिए व्यक्ति बहुत अधिक दुखी हैं इतना अधिक नैरो माइंडेड हो गया है इतना अधिक स्वार्थमय जीवन शैली का हो गया है कि उसके पास सारे संसार की सुविधाएं होने के बावजूद भी वो हमेशा अपने जीवन में कमी महसूस करता है तो लेकिन इन चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं बल्कि आपने इतने अच्छे परिवार को त्यागते हैं और एक विशाल परिवार को ज्वाइन करते हैं इस जगत को वो अपना परिवार समझता है उसको भेद सन्यासी के हृदय में या मन में भेद बुद्धि नहीं होती तो जैसे श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने अपने छोटे परिवार को त्यागा है एक प्रकार से मेरे दो तीन तो बच्चे थे एक पत्नी थी लेकिन भगवान ने मुझे हजारों बच्चे भेजे हैं इतने सारे डिबोटीज भेजे हैं तो इस प्रकार से मेरा जो परिवार पहले बहुत छोटा था अभी वो परिवार बड़ा हो गया है और इस यही भावना एक संन्यासी के या एक साधु के हृदय में होती है और उसी कारण से वो क्या करता है लोगों को अप्रोच करता है क्या आप भिक्षा दे दो भिक्षा देने का बहाने से वो उनसे बात करता है उनको सद उपदेश प्रदान करता है और उनको कृष्ण की ओर खींचता है तो ये उसका प्रमुख कार्य है कि जो भगवान की सेवा में भौतिक जीवों को निमग्न करना क्योंकि हर जो सुबह से उठकर शाम तक तो किसी न किसी नौकरी चाकरी कर ही रहा है किसी ना किसी को आप बॉस मानकर आपने सर में बिठा रहा है लेकिन हर एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उसको वो यदि भगवान का सेवक बनता है भगवान को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करता है तो वे व्यक्ति सरलता से सुख की अनुभूति करता है इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता ज्ञावा माम शांति मृक्षती कि भगवान कहते हैं अरे मैं आपका असली फ्रेंड हूँ मैं आपका असली सुरुद हूँ असली सखा हूँ तो इस भावना को सन्यासी भी अपने हृदय में धारण करता है और वो सारे संसार में विचरण करता है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी वैश्य उन्होंने धारण किया उसी दिन से वो भिक्षा मांगना शुरू किए भिक्षा मांगते हुए वो उड़ीसा पहुँचते हैं बंगाल से उड़ीसा के बॉर्डर में जब वो एंट्री करते हैं तो वहा एक सुंदर विलेज आता है उस विलेज का नाम क्या था क्या नाम था उस गांव का जहाँ चैतन्य महाप्र पहले प्रवेश किया और इस इसमें रेमुना क्या नाम था रेमुना रेमुना। रे तो रेमुना इसलिए नाम था उस गांव का क्योंकि वो बहुत रमणीय स्थान था जहाँ तालाब थे पंछी थे बड़े बड़े वृक्ष नारियल के वृक्ष थे हाँ सब जगह हजारो प्रकार के पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी तो चैतन्य महाप्रभु स्थान में गए क्यों गए क्योंकि वहां कौन थे कौन थे वहां गोपीनाथ थे रेमुनाथे गोपीनाथ परम मोहन महाप्रभु ने सोचा कि रेमुना में जो गोपीनाथ है वो कैसे हैं परम मोहन एक होता है मोहन अट्रैक्ट करता है लेकिन बहुत कोई अट्रैक्ट करता है तो वो कृष्ण है इसलिए परम कहा गया है तो रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन तो गोपीनाथ जो कृष्ण है गोपियों के नाथ उनका दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गए और चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ को प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु ने जैसे दंडवत किया क्योंकि भगवान के सामने जनरली इंडिया में लोग हाथ जोड़ते हैं नमस्कार भगवान को क्या करते है नमस्कार बल्कि झुक जाना चाहिए दंडे के समान गिरना चाहिए जैसे प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा मैं कल पढ़ रहा था कन्वर्सेशन तो प्रभुपाद को पूछता की कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता हूँ क्यों झुकू किसी के सामने गर्दन आपने देते हो। गले में बालों पर चलाए लेकिन सरेंडर है किसके प्रति नाई के प्रति तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा जो किसी ना किसी के सामने अपनी गर्दन झुका रहा है प्रभुपाद क्या करते थे कि व्यक्ति बहुत सारे डिग्रियां प्राप्त करता है लेकिन नौकरी के लिए कुत्ते की भांति अलग अलग दरवाजों में नॉक करता है कि प्लीज मुझे ना आपका नौकर के रूप में रखो हाँ इतनी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की है लेकिन अल्टीमेटली क्या बनना है मुझे नौकर सेवक बनना है तो फिर भगवान का सेवक क्यों नहीं तो प्रभुपाद ने कहा तुम नाई के सामने झुक जाते हो तो फिर क्यों नहीं हाँ भगवान के सामने झुक सकते तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं एक्चुअली भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए एक च, एक टूल बहुत पावरफुल है है ना? वो क्या है प्रणाम आप किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी को ये करना है सॉफ्ट हार्टेड बनाना है तो उस व्यक्ति को प्रणाम करो चाहे वो कितना ही गुस्से वाला क्यों ना हो हा? तो वो क्या हो जाता है पिघल जाता है सारी चीज़ें भूल जाता है तो वैसे ही आ, भगवान को जदि व्यक्ति प्रणाम करता है तो भगवान कहते मुझे इस व्यक्ति ने परचेज कर लिया है इस व्यक्ति ने मुझे खरीद लिया है तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गए और दंडवत प्रणाम किया जैसे प्रणाम किया तो गोपीनाथ ने सुंदर सा वो पहना था पुष्पों का टर् तर, टर्बन ने पुष्पों का क्या पहनते भगवान जैसे आप गोपीनाथ देखा जयपुर हम गए थे तो वह गोपीनाथ ने पहना था पुष्पों का पहना था नहीं उन्होंने कैसे पहना था पगड़ी, पगड़ी थी आ, पगड़ी या हो? दिफ्रेंग दिफ्रेंग आ, तो वो तो लंबा वो था एक मुकुट था तो वैसे ही पुष्पों का मुकुट गोपीनाथ ने धारण किया था और डेटी या गोपीनाथ के सर से वो मुकुट फूलों का गिरता है सीधा चैतन्य महाप्रभु के सर पर देखो हा? वो प्रणाम कर रहे हैं और डेटिस का सीधा गिरे हमें थोड़ा सा कुछ एक फूल मिलता है तो हम गदगद हो जाते वहाँ चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्ट क्या मिल रहा था वही पूरा पुष्प मुकुट तो महाप्रभु उठते हैं गोपीनाथ को देखते हैं तो जो गोपीनाथ है वो परम सुंदर विग्रह है तो वो जो रेमुना में जो गोपीनाथ है वो किसके पूजनीय विग्रह है सीता देवी के किसके सीता देवी के भगवान राम जब वनवास के लिए गए तो चित्रकूट में रहे तो गुफा में सीता देवी और भगवान राम बैठे थे और लक्ष्मण बाहर खड़े थे लक्ष्मण आइडियल सर्वेंट है चौदह साल के वनवास में लक्ष्मण ने, ने अपनी पलके नहीं, जबका जबका जब नहीं नहीं, नहीं नहीं। नहीं, क्या की? और कभी वो सोए अभी पलके नहीं जबका ही, तो फिर सोने का प्रश्न कुछ लोग तो आंखें खोल के सोते हैं कुछ कुछ डिओटीज को मैं देखता हूँ डर लगता है सीधा ऐसे के देख रहे हैं मैं जाके उनकी आखे बंद करता हूँ <laughs> तो वैसे लक्ष्मण का एक गुण था एक क्वालिटी था कि भगवान राम की सेवा में इतने दृढ़ थे कि वो कभी सोए नहीं हर कभी उन्होंने हम पलके भी नहीं झुके और खड़े थे सीधा सेवक का मतलब है ऑर्डर कैरियर जो हमेशा तैयार रहता है और हम लेटे रहते हैं और सेवक कहते हैं अपने आप को क्या सेवक दो चार कम्बल उड़ेंगे और वेट करेंगे कब सेवा मिलेगी कब सेवा तो आइडियल नहीं है तो आइडियल सर्वेंट का मतलब है जो हमेशा खड़ा है ने एक एक मराठी में लिखी उसमें कहते दास रामा वो कहते हैं कि जो हनुमान है या फिर गरुड़ है इन दोनों की मुद्रा को यदि हम देखेंगे तो वो सदैव ऐसे रहते हैं मैं ना अभी बिल्कुल तैयार हूँ ऐसे ऐसे रहने का मतलब क्या है मास्टर या स्वामी तो सेवक का मतलब है कि जो सदैव तत्पर रहता है मैं एक बार दक्षिण साउथ इंडिया गया था श्री रंगम में टेंपल का दर्शन करने गया था मैं ऐसे खड़ा था ने ऐसे हाथ करो कहा इसका मतलब है स्वामी स्वामी मीन मास्टर का भावना जो स्वामी ना घूमता है देखता है क्या हो रहा है सेवक ऐसे हाथ नहीं डालता सेवक कैसे प्लीज़ बताइए क्या सेवा करो आपके तत्पर हो हमें आज्ञा दीजिए तो हनुमान को यदि आप वहाँ देखते हैं कहाँ दिल्ली टेम्पल आप जाते हो तो कैसे हनुमान तो नहीं लेकिन वहाँ गरुड़ जी हैं गरुड़ जी कैसे ऐसे बैठे हैं सिर्फ कभी देखा भगवान के हम सेवकों को देखते नहीं सीधा भगवान को देखने के लिए <laughs> बल्कि हमें भगवान नहीं बनना है हमें क्या बनना है बनना है तो भक्तों को भी हमें जो हनुमान जैसे वैष्णव भक्त हैं और जो गरुड़ा है, उनको भी देखना चाहिए कि कैसे उनका आदर्श जीवन है देखने का मतलब है उनकी कार्यकलापों को उनके गुणों को सुनना और सीखना तो ऐसे जो हनुमान है और जो क्या कहते हैं गरुड़ा है वह हमेशा तैयार रहते हैं सेवा की भावना के लिए तो उसी प्रकार से जो भगवान राम या लक्ष्मण हैं वो भी हमेशा तत्पर हैं कृष्ण भगवान राम की सेवा में तो उस समय वह उस गुफा में सीता देवी और भगवान राम बैठे थे तो फिर भगवान राम दूर से देखा उन्होंने दृष्टि डाली अपनी और देखा और जोर से हंसने लगे सीता देवी ने कहा क्या हो गया आज मेरे पति देव इतने अचानक क्यों हंस रहे हैं समथिंग एक्स्ट्रा जब होता है तो हम कुछ आ, हैरान होते हैं तो सीता देवी ने देखा बताइए क्या क्या कारण है क्यों इतने हँस रहे हैं आप ऐसे प्रभु जी हंस रहे हैं। <laughs> तो सीता देवी ने जैसे पूछा तो भगवान राम कहते हैं कि देखो मैं सामने एक चीज को देख के हंस रहा हूँ वो है गाल बाल गुजर रहे थे गौं के साथ जा रहे थे तो सीता देवी ने कहा कि मैं उनको देखकर हंस रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला जो द्वापर युग है हाँ मैं इसी रूप को धारण करूंगा क्या चराऊंगा गव्य चराऊँगा ग्वाल बन बनाऊंग बनूंगा और वो मेरा जो रूप है वो बहुत ब्यूटीफुल बहुत सुंदर होगा अट्रैक्टिव होगा तो सीता देवी ने कहा कि हे कृष्ण हे राम मैं आपके उस रूप को देखना चाहती हूं आपके उस रूप की मैं सेवा पूजा करना चाहती हूं तो भगवान राम ने अपना बांध निकाला बांध निकाल चित्रकूट में इस गुफा में एक, एक पत्थर को कार्विंग करने लगे उससे एक विग्रह बनाया और वो विग्रह कौन से थे गोपीनाथ कौन से विग्रह थे गोपीनाद। गोपीनाद। तो ऐसे गोपीनाथ वहाँ सीता सीता देवी के द्वारा पूजित थे तो सीता देवी उनकी पूजा कर रहे थे तो भगवान राम हमने से सुना था चित्रकूट में कितने साल रहे थे भगवान तेरह साल तेरा साल।, साल।, साल।, साल एक साल ट्रेवलिंग पद यात्रा कौन सी यात्रा तो ऐसे भगवान पदयात्रा करने निकले तो गोपीनाथ को वहीं रखा वहाँ फिर उनकी पूजा अर्चना हुई तो फिर जब ये उड़ीसा में कोणार्क टेंपल बनाया तो वहाँ के जो किंग थे लांगुड़ा नरसिम्हा देव तो वो इनविटेशन देने के लिए जा रहे थे कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को मिलने के लिए अरे इनवाइट करने के लिए तो वहाँ जब चित्रकूट वो गए तो वहाँ उन्होंने गोपीनाथ को देखा गोपीनाथ को देखा तो उन्होंने कहा गोपीनाथ आप मेरे राज्य में चलो भक्त सदैव भगवान को अपनी ओर लाना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, तो गोपीनाथ को ले आए और जब इस एरिया से गुजर रहे थे रेमोना के तो वहाँ गोपीनाथ ने कहा कि मुझे तो यहाँ रुकना है इससे आगे मैं जाऊँगा नहीं तो राजा ने उनके लिए टेंपल टेम्पल बनवाया और वहाँ उनको रखा फिर उनकी पूजा कंटिन्यू हुई तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तो गोपीनाथ के सौंदर्य को देख चैतन्य महाप्रभु आकर्षित हुए और वहां जाकर दो चीजों से चैतन्य महाप्रभु आकर्षित हुए थे वहां एक तो गोपीनाथ का सौंदर्य और दूसरा गोपीनाथ का क्या खेर, खेर प्रसाद तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ चार भक्त थे ये चार भक्तों की यात्रा निकले थे हाँ जगन्नाथपुरी की यात्रा और फिर चैतन्य महाप्रभु ने चारों को बिठाया और कहा बैठो अभी मैंने कथा सुनाऊंगा क्या सुनाऊंगा? क्योंकि यात्रा पूर्ण नहीं है जब तक उस प्लेस में आप जाते हो और उस प्लेस के ग्लोरीज को या उस जो ड्यूटीज हैं उनके बारे में सुनते नहीं हो। जैसे आज हम गए नाथ द्वारा लेकिन पूरे दिन खाली खाली लग रहा था लग रहा था ना लग रहा था कुछ तो मिसिंग है कुछ तो कमी है बल्कि हम इतना मॉर्निंग से ट्रैवल कर रहे थे और बहुत प्रसाद भी पाया और हर भी दो दो प्लेसेस विजिट किए लेकिन सबके चेहरे कैसे थे बिल्कुल ही उदास उदास इसे हुए थे हाँ तो ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है भगवत कथा कृष्ण का गुणगान जितना हम करेंगे उतना ही हमारा सौंदर्य बढ़ते जाएगा कैसे बढ़ेगा सौंदर्य कृष्ण का ग्लोरीफिकेशन करने से कृष्ण के बारे में सुनने से कानों के लिए है जैसे कानों की सुंदरता बढ़ती है जब कानों में लोग क्या लगाते हैं स्त्रिया अलग अलग आभूषण धारण करते हैं अभी तो एक रोज भी आ गए रोल्स लगाते फिर लटकाते हैं। है ना कितनी कितनी चीजें हैं हेड है डेड डेड बॉडी बॉडी क्या है? <laughs> है? <देड़ laughs> हम सब को कैरी कर रहे हैं ये कार है और ये जो सोल इसमें बैठा है तो कार अपने आप में चलेगी नहीं जब तक ड्राइवर एंट्री नहीं करेगा तो वैसे डेड बॉडी है ये बॉडी बाहर रूप से बहुत सुंदर लगता है लेकिन इसमें आत्मा है इसलिए वो सुंदरता है बल्कि इस डेड बॉडी को भी हम अधिक और सजाने के चक्कर में हैं इसलिए असली सौंदर्य क्या है कानों का कान कैसे सुंदर होंगे कानों में श्रवण का कुंडल पहनने से कौन सा कुंडल हाँ अब याद रखिए सारे आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट हैं श्रवण कुंडल एक न एक पहनना कितने पहनने कितने दो, दो एक पहनेंगे तो यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से बाहर <laughs> दोनों जगह कुंडल होने चाहिए दोनों टकराएंगे फिर हृदय में जाएगा कहा जाएगा हृदय रुदे में फिर हृदय में कृष्ण तो कहते, कहते भागवतम में जो व्यक्ति मेरे बारे में सुनता है परीक्षित में उसके हृदय में झाड़ू लेके घुसता हूँ अंदर सफाई करता खुद में सफाई करता हूँ अब सोचो कृष्ण सफाई करते हैं हमारे हृदय की तो इसी प्रकार से श्रवण करना बहुत पावरफुल है चाहे हमें अच्छा प्रसाद मिल जाए वहाँ अच्छी रहने की सुविधा मिल जाए अच्छी बस हो सब कुछ हो लेकिन कृष्ण कथा मिसिंग है तो फिर वो जो जॉय है वो हम अनुभव नहीं करेंगे इसलिए व्यासदेव की प्रॉब्लम वही थी सबकी प्रॉब्लम वही है जब तक कृष्ण नहीं है लाइफ में तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं कि हम जब बाहर निकलते हैं डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने भी मैं जो बोल रहा हूँ अभी गोपीनाथ के बारे में ये मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से सुना था कौन थे उनके आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी ये ईश्वरपुरी से।, से मैंने स्टोरी सुनी थी और उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर गोपीनाथ की कथा को सुनाना शुरू किया तो गोपीनाथ की कथा को हम सब जानते हैं तो मैं समराइज फॉर्म में वर्णन करता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे हाँ कि हमारे जो गुरु के जो गुरु हैं माधवेन्द्रपुरी, वो एक बार वृंदावन गए थे तो माधवेन्द्रपुरी के दो बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ हैं कि माधवेन्द्रपुरी कभी अपने साथ किसी को नहीं रखते थे क्यों नहीं रखते थे यदि उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जो मेरे साथ व्यक्ति होगा वो कुछ ना कुछ प्रजलपा करेगा कृष्ण के अलावा बातें करेगा कृष्ण के अलावा चर्चा करेगा तो फिर मेरा मन कृष्ण में लगने के बजाय बाकी चीज़ों में लगेगा इसलिए वो उनको कहते हैं संगहीन वो अपने साथ किसी और को नहीं रखते थे और दूसरा ये था कि माधवेंद्रपुरी के हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम था कि वो आकाश में मेघों को मेघों को या बादल जो भरे हुए होते जल से उनको देखते ही वो मूर्चित हो जाते थे अरे बोल आप सुनिए बाकी जैसे आए या बैठे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो चैतन्य महाप्रभु के ये जो माधवेंद्रपुरी है माधवेंद्रपुरी की एक ग्लोरिस थी कि माधवेंद्रपुरी जैसे मेघों को देखते थे जिनमें वो था जल भरा हुआ था तो उसको देखने मात्रा से माधवेंद्रपुरी को कृष्ण का स्पुरन होता था और कृष्ण का स्पुरन होकर वो मूर्छित हो जाते थे और एक माधवेंद्रपुरी का गुण था कि माधवेंद्रपुरी अपने लिए किसी से कुछ मांगते नहीं थे उनको ये आयाचिक वृत्ति कहते हैं या अजगर वृत्ति अजगर किसी मांगता नहीं है अपना भोजन जो भी भगवत कृपा से आ जाए स्वाभाविक उसको स्वीकार करता है और अपना जो ड्यूटीज है कर्तव्य है उसको कंटिन्यू करता है पुरी तो ऐसे माधवेंद्रपुरी जब जा रहे थे तो माधवेंद्रपुरी पहली बार वृंदावन गए थे और वृंदावन की में गोवर्धन की परिक्रमा करते करते वो गोविंद कुंड में आते हैं वहाँ आकर वो बैठते हैं परिक्रमा के बीच में और जब करते एक वृक्ष के नीचे गोविंद कुंड के तट पर और वहाँ जब जब कर रहे थे तो समय हाँ कुछ स्त्रियाँ पानी भर के चली जाती हैं और एक बालक वहाँ आता है हाँ वो वो कह वो बालक आता है और वो माधवेंद्रपुरी को एक दूध का एक मटका ऑफर करता है हाँ वो कहता है कि अभी अभी मुझे कुछ श्रेया मिले थे, जिन्होंने कहा कि कोई एक सन्यासी बैठे हरी नाम ले रहे हैं और उन्होंने मुझे भेजा है ये दूध का घड़ा आपको देने के लिए क्योंकि कुछ लोग जो मांगते नहीं हैं हाँ कुछ लोग मांगकर ब्रज में खाते हैं कुछ लोग नहीं मांगते उनको देने के लिए मैं स्वयं आ जाता हूँ इस प्रकार से वो बालक स्वयं कृष्ण थे वो आकर माधवेन्द्रपुरी को वो दूध का घड़ा देते हैं और माधवेन्द्रपुरी उसको पीते हैं ले लेते हैं अपने पास और वो बालक चला जाता है और उस गढ़े को माधवेंद्रपुरी थोड़ी देर में उसका पान करते हैं या पीते हैं उस दूध को और फिर माधवेंद्रपुरी हूँ उस गढ़े को रख कर जप करने लगते हैं जब करते समय उनको थोड़ी सी तंद्रा आ जाती है पूरे डिप स्लिप नहीं तंद्रा आती है फिर वो एक स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न क्या देखते हैं हाँ कि वही बालक जो उनको दूध देने आया था वो बालक आकर उनका हाथ पकड़ता है हाँ वो कहता है गोपाल मोर नाम हाँ मेरा नाम गोपाल है गोवर्धन धारी मैं कौन हूँ गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन को धारण करने वाला हूँ हाँ वो कहते हैं कि भाई वज्रनाप के द्वारा स्थापित यहां आधिकारी मैं वज्र के द्वारा स्थापित हूँ और वृंदावन का अधिकारी हूं तो ऐसे अपनी पहचान उनको बताता है तो माधवेंद्रपुरी के हाथ को पकड़कर वो बालक ले जाता है उनको और एक झाड़ियों के बीच कहता है कि मैं बहुत सालों से माधवेंद्र आपका इंतजार कर रहा था कि आप कब आएगा और मुझे बाहर निकालेगा तो आप सोच सकते हो भगवान किसका इंतजार करते हैं अपने जो प्रेमी भक्त हैं उनका इंतजार करते तो माधवेंद्रपुरी स्वप्न से उठते हैं और वो सोचते हैं कि कितना दुर्भाग्यशाली था मैं कि कृष्णा आए भी मेरे पास उन्होंने मुझे दूध भी दिया फिर भी मैं उनको पहचान नहीं पाया तो फिर माधवेंद्रपुरी गांव वालों की सहायता से झाड़ियों में उस विग्रह को निकालते मिट्टी के अंदर और वो विग्रह बहुत विशाल थे जिनका नाम था गोपाल क्या नाम था गोपाल हाँ तो ये गोपाल कौन विग्रह है श्रीनाथ जी कौन है श्रीनाथ जी तो ऐसे गोपाल विग्रह को निकालते हैं और उनकी स्थापना करते हैं स्थापना करने के बाद 900 घड़ों से उनका अभिषेक किया जाता है अलग अलग ऑयल्स और उनको मसाज किया जाता है और जो पंच गव्य है उनसे स्नान किया जाता है बहुत सारे भोग किए जाते हैं फिर उनके पास भगवान को स्थापित करने के लिए कुछ नहीं था तो एक सिंहासन नहीं था टेम्पल नहीं था नीचे एक बड़ा पत्थर रखते प्लेन और पीछे एक बड़ा प्लेन पत्थर वही भगवान के लिए सिंहासन बनाते हैं फिर माधवेंद्रपुरी उनको स्थापित करते हैं और लगभग दो साल के लिए माधवेंद्रपुरी उनकी कंटिन्यूसली अकेले सेवा करते हैं तो माधवेंद्रपुरी जब दो साल गोपाल की सेवा कर रहे थे तो गोपाल फिर से स्वप्न में आते हैं और गोपाल कहते कि हे माधवेंद्र देखो मैं बहुत दिनों से जमीन के अंदर था और वहाँ बहुत मेरा शरीर गरम हो चुका था इसलिए तुम क्या करो मेरे लिए मलय चंदन जगन्नाथपुरी से मेरे लिए चंदन लेके आओ और चंदन का लेप मेरे पूरे देह पर करो जिसके द्वारा मुझे शीतलता प्राप्त होगी शीतलता का अनुभव होगा मेरी गर्मी खत्म हो सकती है तो फिर माधवेंद्रपुरी जाते हैं जगन्नाथपुरी तो वैसे देखा जाए भगवान देखते हैं उस भक्त को कि उनकी सेवा के लिए कौन कितना स्वयं ट्रबल ले रहा है अपने लाइफ में हम तो वही सेवा चूज़ करते हैं जिसमें फैसिलिटीज़ हो बहुत जो बड़ी सरल हो करने के लिए सारी सुविधाओं से भरी हो तभी हम उस सेवा को हाथ लगाते हैं बल्कि भगवान अपने भक्तों की सेवा में कितनी दृढ़ता है सेवा के प्रति कितनी आसक्ति है उसको चेक करते भगवान की आसक्ति को चेक किया जाता है कि हम भगवान में कितने आ सकते हैं उसको चेक करते कि हम भगवान की सेवा में कितने आ सकते हैं तो माधवेंद्रपुरी के साथ वो था बल्कि माधवेंद्रपुरी अपने गोपाल को छोड़ के उनको चलना था जगन्नाथपुरी और उस समय ना ट्रेन की फैसिलिटी थी ना फ्लाइट की फैसिलिटी थी ना उनके पास बैलगाड़ी थी तो माधवेंद्रपुरी गोपाल को गोपाल को चंदन चाहिए तो मैं तैयार हो जाने के लिए हाँ जैसे कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक वालों से आसक्त होता है तो कुछ भी चाहिए घर में तो वो लाने के लिए कितना मेहनत करता है कितना कष्ट उठाता है लेकिन वही भावना किसके प्रति हो भगवान के प्रति तो महान भक्त बन सकता है तो वैसे ही माधवेंद्रपुरी ने देखा कि दो बंगाल से सन्यासी आए थे उनको माधवेंद्रपुरी ने गोपाल की सेवा में नियुक्त किया और स्वयं माधवेंद्रपुरी अकेले गए बल्कि वो किसी को भी भेज सकते थे वृंदावन में माधवेंद्रपुरी के अधिक से अधिक फॉलोअर्स हो गए थे सारे ब्रज के निवासी आके गोपाल की सेवा करते थे मथुरा वासी भी और माधवेंद्रपुरी को एक प्रकार से गुरु के रूप में स्वीकार करते थे तो माधवेंद्रपुरी किसी को भी आज्ञा दे सकते थे जाओ लेकिन माधवेंद्रपुरी का एक पर्सनल भगवान के साथ विशेष अनुराग या संबंध था हाँ जिसको वो और प्रगाढ़ करने के लिए वो सेवा करने चले गए संबंध कैसे प्रगाड़ होता है सेवा से जैसे किसी युवती का विवाह हो जाता है वो बेचारे सेवा नहीं करे पत्नी की तो संबंध प्रगाढ़ होगा नहीं तलाक हो जाएगा लड़ाई झगड़े होंगे हाँ तो लेकिन सेवा सेवा के द्वारा संबंध प्रगाढ़ होता है तो इसलिए माधवेंद्रपुरी दौड़ते हैं ऑन द वे वो नवद्वीप जाते हैं अद्वित आचार्य को दीक्षा देते हैं और फिर वहाँ से आगे वो रेमुना जाते हैं और गोपीनाथ का दर्शन करते हैं तो गोपीनाथ का जब उन्होंने दर्शन किया तो बहुत सुंदर थे उन्होंने पूछा पुजारी जी ओ पुजारी जी बताइए कि भगवान को क्या क्या भोग लगता है तो पुजारी ने कहा कि अमृत के लिए जो खीर है वो भोग लगती है जो पूरे विश्व में या ब्रह्मांड में ऐसी स्वादिष्ट खीर नहीं है तो माधवेंद्र पुरी को स्मरण हो आया कि यदि ये खीर मुझे थोड़ी चखने के लिए मिल जाए तो मैं वापस ब्रज में जाऊँगा और मेरे गोपाल के लिए भी उसी प्रकार की खीर का इंतजाम करूँगा ये होता है लर्निंग कि डिवोटी हर समय अपनी सेवा को बेटर करना चाहता है वो सेवा में एक पोजीशन में नहीं रहना चाहता वो क्या करना चाहता है सेवा को और रिफाइन मतलब और कैसे बेटर करो और कैसे अच्छा किया जा सकता है इसी इसी के विचारों में वो मग्न रहता है और जहाँ जहाँ उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है मिलती है लर्निंग की सीखने की वहाँ से वो सीखता है तो माधवेंद्रपुरी जाते हैं वहाँ उनको अप्रोच करते हैं और जब ये बोली रहे थे तो उसी समय पुजारी उन स्पीट फ्राइज़ को ऑफर करने के लिए आल्टन में ले जा रहा था तो माधवेंद्र माधवेंद्रपुरी को लगा कि कितना मैं नीचू आदम हूँ कि भगवान को अभी भोग भी नहीं लगा अभी लगने जा रहा है लेकिन मेरे मन में उसको खाने की इच्छा जागृत हो गई तो अपने आप को दोष देने लगे माधवेंद्रपुरी वहाँ से उस स्थान को छोड़ चले जाते हैं रेमुना के मार्केट में जाते हैं संध्या का समय हुआ था और वहां जाकर माधवेंद्रपुरी एक वृक्ष के नीचे जाकर हरि नाम का उच्चारण करते हैं प्रिश्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अरे, राम अरे, राम हरे तो माधवेंद्रपुरी जब उस मार्केट में गए निर्जन मार्केट था जहां अकेले बैठकर हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे तो यहाँ पुजारी ने पट बंद किए और बारह जो पॉट्स हैं खीर के वो निकाल के उसने लगा कि मैंने निकाल के रखे हैं तो वो बंद करके भगवान को सुलाकर वो भी सो गया पुजारी तो उस समय पुजारी को भगवान जगाते हैं कि अरे पुजारी उठो हाँ मैंने एक जो खीर का पात्र है वो मेरे अपने आ, कपड़े के पीछे आ, छुपा के रखा है तो पुजारी उठता है स्नान करता है। जाता है तो देखता है कि भगवान की जो भगवान का जो पीताम्बर था उसके पीछे हाँ वो स्वीट राइस का जो मटका है वो सही में छुपा हुआ था तो भगवान उसको आदेश देते हैं कि आप जाओ और मेरा जो प्रिय भक्त है माधव जो अभी वहाँ मार्केट में हरी नाम ले रहा है उसको जाकर दे दो तो ये पुजारी भी आश्चर्यचकित होता है कि ये कैसे है कि भगवान हाँ एक एक इसको चुराते हैं एक पॉट को चुराते हैं तो भगवान वास्तव में अभी कोई कहे है कि उनको चोर नाम क्यों कहा है वो उनकी खीर है भगवान यदि भोग को रखते अपने पास तो वो उनको चोर नहीं कहा जा सकता लेकिन भोग लगने के बाद उन्होंने क्या किया था प्रसाद को अपने पास रखा था तो प्रसाद भगवान के लिए नहीं है प्रसाद किसके लिए है भक्तों के लिए तो प्रसाद की चोरी की थी उन्होंने हाँ तो इसलिए वो वास्तव में खीर चोरा कहे गए खीर चुराई जिन्होंने गोपीनाथ ने तो फिर वो पुजारी जाता है ढूंढते हुए कि कौन माधवेंद्र है कौन माधवेंद्र है तो माधवेंद्र पुरी अकेले थे उसने कहा कौन मेरा नाम का उच्चारण कर रहा है तो माधवेंद्र पुरी उठते हैं ये पुजारी उनके हाथ में कहते हैं गोपीनाथ ने आपके लिए खीर की चोरी की है गोपीनाथ उन उनके हाथों में एक खीर का बॉक्स या मटका देते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं माधवेंद्रपुरी के चरणों में कि वास्तव में भगवान गोपीनाथ आपसे कितना प्रीति रखते हैं तो फिर माधवेंद्रपुरी भगवान की कृपा को देखते हैं उन्होंने थोड़े से खीर की याचना की थी लेकिन कितना खीर मिला उनको एक बड़ा पॉट तो माधवेंद्रपुरी उस पूरे में उसको खाते हैं स्वीट फ्राइस या खीर को खाते हैं अमृत केली को और उसका जो मटका था उसको टुकड़े करके अपने चद्दर में जो उत्तरियाँ हैं बांध में रखते हैं बांध के वो रखते हैं और बाद में वहाँ से वो सोचते हैं कि अभी मैं यहाँ रहूँगा तो सारे लोग आ, मेरे पास आएंगे कहेंगे अरे आपके लिए भगवान ने खीर की चोरी की तो मैं फेमस हो जाऊंगा अपने यश से दूर भागने के लिए वो जगन्नाथपुरी पहुंचते रात्रि में ही तो जगन्नाथपुरी गए तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त का जो यश है जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है वो भक्त उस स्थान में पहुंचने से पहले ही पहुँच जाता है ये उस यश या फेम की खासियत है तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचने से पूर्व ही उनका जो फेम है या यश है वो पहले से पहुंच गया था तो जगन्नाथपुरी के सारे लोग उनकी सेवा करना चाहते थे तो किसी ने सबने पूछा आपको क्या चाहिए तो माधवेंद्रपुरी ने कहा मैं गोपाल के लिए आया हूँ गोपाल को क्या चाहिए चंदन तो गोपाल के लिए चंदन मांगा तो सारे डिवोटीज किसी की पहचान राजा के पास थी किसी की पहचान राजा के मंत्री के साथ थी तो सब बहुत सारा चंदन दिया और उसके साथ साथ राजपत्र भी दिया कि रास्ते में उनको कोई कठिनाई ना हो फिर एक ब्राह्मण भी दिया उनके साथ एक सेवक भी दिया उनके साथ और कहा कि इसको आप ले जाइए फिर जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर माधवेन्द्रपुरी निकलते वृंदावन के लिए तो फिर से वो गोपीनाथ के वहाँ आते रेमुना में जब माधवेंद्रपुरी वहाँ आए तो वहाँ गोपीनाथ या गोपाल ने वहाँ फिर स्वप्न में आते वहाँ माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में भगवान और वो कहते हैं कि माधवेंद्र तुम्हें इतने दूर आने की आवश्यकता नहीं है कि जो गोपीनाथ का देह है ना वो मेरा ही देह है गोपीनाथ को आप चंदन अर्पित करो तो मुझे वो स्वीकार्य है तो फिर माधवेंद्र पूरी घिसते हैं वो सारा चंदन सेवकों को लेकर और रोज गोपीनाथ के अंगन में उसका लेपन किया जाता है और यहाँ गोपाल का अनुभव करते हैं शीतलता अनुभव करते हैं तो माधवेंद्रपुरी फिर वृंदावन नहीं जा पाए माधवेन्द्रपुरी जब ये चंदन अर्पित किया उसके बाद वो जगन्नाथपुरी गए फिर जगन्नाथपुरी कई दिन रहे फिर उसके बाद रेमुना आते हैं और वहाँ अंतिम समय में अपना देह त्याग करते हैं तो माधवेंद्रपुरी की जो प्रिय विग्रह है गोपाल जिनकी सेवा गोवर्धन के ऊपर हो रही थी अभी भी आप गोवर्धन जाते तो एक सफ़ेद मंदिर है उस सफ़ेद मंदिर में गोपाल जी रहा करते थे माधवेंद्रपुरी के विग्रह और माधवेंद्रपुरी को के माधवेन्द्रपुरी सन्यासी थे हाँ सन्यासी को यति कहा जाता है बंगाली में या जति कहते हैं तो इसी कारण से परिक्रमा मार्गी और जति पुरा है ये श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी के नाम से है तो ऐसे माधवेन्द्रपुरी गए नहीं लेकिन उनको जिन्होंने सेवा में रखा था वो कंटिन्यूअसली उनकी सेवा कर रहे थे उस विग्रह की जब चैतन्य महाप्रभु जब आए वृंदावन तो चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा हुई कि मैं गोपाल का दर्शन करूँ तो लेकिन गोपाल तो गोवर्धन के ऊपर है और गवड़िया वैष्णव कभी गोवर्धन के ऊपर पाँव नहीं रखते क्यों? क्योंकि गोवर्धन और कृष्ण नहीं है, है। तो चैतन्य महाप्रभु देखना चाहते थे विग्रह तो भगवान ऐसा बहाना बनाते है कि कुछ मुस्लिम या तुर्किश लोगों का आक्रमण होने वाला है ऐसी न्यूज ब्रज में फैलाते हैं और जिस कारण से विग्रह को ऊपर से लेकर नीचे आदले आते हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन कर पाते हैं और वैसे ही चीज़ रूप गोस्वामी के साथ भी हुई थी रूप गोस्वामी ये लोग भी दर्शन करना चाहते थे उसी समय भी यही स्थिति हुई कि भगवान ऊपर के स्थान को छोड़कर नीचे आए और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उस विग्रह की सेवा वल्लभाचार्य की जो पुत्रा है विठ्ठल देव उनको दी जो मथुरा में उनकी सेवा किया करते थे हाँ तो ऐसे वो गोपाल की सेवा फिर इस संप्रदाय के डिवोटिस के पास आए और फिर कालांतर में कई कारण हैं कहा जाता है कि किसी एक महान भक्त के के कारण भगवान वहाँ से यहाँ आ जाते हैं मेवाड़ उदयपुर के पास या फिर एक महान सेठ जी थे जिन्होंने भगवान को निवेदन किया जिनके कारण भगवान यहाँ आ गए तो कोई भी कारण रहा हो तो भगवान हाँ ये जो गोपाल है तो वहाँ से यहाँ आते हैं आज हमने देखा ना रात उनका वो बैलगाड़ी था उसके ऊपर से भगवान इतने दूर आते हैं फिर एक टेम्पल का दर्शन किया जो आठ साल भगवान रहते फिर फाइनली नाथ दौरा में रहते हैं तो ऐसे वही गोपाल जो माधवेंद्रपुरी के हैं तो जब यहाँ आते हैं उनका नाम क्या पड़ता है श्रीनाथ जी तो श्री का मतलब है श्रीमती राधिका तो राधिका के जो स्वयं नाथ हैं वो कृष्ण हैं तो भगवान श्रीनाथ जी संध्या के बाद मॉर्निंग तक यहाँ नहीं होते नाथ द्वारा में नहीं होते वो कहाँ होते हैं गोवर्धन में जो अपसरा कुंड का एरिया है और जहाँ वो भगवान का मित्र है ना जो बैठा है क्या नाम पुछरिका लोटा परिक्रमा मार्ग आपको याद हो जी जी पुछरिका लोटा के एरिया है वहाँ सदैव ये जो श्रीनाथ जी हैं या गोपाल हैं वो वहाँ विद्यमान रहते संध्या के समय में हाँ की लीलाओं में आनंद लेते थे इसलिए आज भी वहाँ आप जाते तो सुंदर वहाँ में श्रीनाथ जी का टेम्पल है तो इस प्रकार से भगवान यहाँ आते हैं और रहते हैं और एक मैंने स्टोरी सुनी थी श्रीनाथ जी के बारे में कभी यहाँ की चीज़ों के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं थोड़ा कठिन भी है बहुत चीज़ें समझना यहाँ की तो जब औरंगज आया था यहाँ उदयपुर और उसने नाथ पर भी आक्रमण किया था तो नाथ द्वारा का जो मंदिर जहाँ सारे लोग हमने चप्पल रख के वहाँ खड़े थे तो वहाँ से औरंगज प्रवेश करने वाला था अपनी सेना के साथ तो औरंगज जब जब पहले पहले स्टेप में गया जब क्या कहते हैं स्टेप को सीढ़ी में गया तो वहाँ जाते ही उसके आंखें अंधा हो गया बिल्कुल ही अंधा होकर वहाँ रोने लगा चिल्लाने लगा तो वो समझ गया कि ये बहुत पावरफुल है जो इनके भगवान हिंदुओं के बहुत पावरफुल है तो वो द, अपनी दया का प्रयोग करने लगा दुखी होकर वहाँ गिड़ गिड़ आने लगा हाँ तो प्रार्थना करने लगा कि मुझे हाँ मेरी आईस चाहिए वापस तो फिर उसने उसकी आँखें वापस आ जाती है लेकिन उसके पास एक बहुत मूल्यवान ज्वेल था छोटा सा वो श्रीनाथ जी के लिए वो अर्पित करता है तो वहाँ श्रीनाथ जी आप दर्शन करते तो उनके इसको क्या कहते हैं ये जो स्थान है, जो भी है तो भगवान उसको यहाँ धारण करते, तो करते हैं तो भगवान तो भगवान उसको धारण करते हैं कहा धारण करते हैं वो अपने यहाँ तो आज भी आप देखते हैं यदि आपने देखा होगा भगवान का फोटो भी बाद में देख सकते हैं तो वो ज्वेल हमेशा पहनते हैं तो सात हाँ ड्रे सात बार भगवान अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं नाथ द्वारा में तो इस प्रकार से ये ओरिजिनली श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के विग्रह हैं लेकिन जनरली ये लोग इतना स्वीकार नहीं करते कि ये माधवेंद्रपुरी के विग्रह हैं तो लेकिन चैतन्य चरितम्य से हमें पता चलता है ये नाथ द्वारा में कैसे आते हैं और भगवान माधवेन्द्रपुरी के लिए कैसे प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु माधवेन्द्रपुरी और गोपाल का वर्णन करते हैं खीर गोपीनाथ का वर्णन अपने भक्तों को करते हैं और फिर महाप्रभु रोने लगते हैं जब इस लीला का वर्णन करते महाप्रभु भावावेश में आकर गिरते हैं कीर्तन करने लगते महाप्रभु कहते कि देखो नित्यानंद प्रभु ये माधवेंद्रपुरी का कितना बड़ा सौभाग्य है इतना जो भगवान ने आदान प्रदान अपने किसी भक्त के साथ नहीं किया माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान तीन बार स्वप्न में आते हैं उनको आदेश देते हैं सेवा का और वो कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी का जो विरक्ति है माधवेंद्रपुरी की जो सेवा के प्रति आसक्ति है वो त्रिभुवन में किसी और की नहीं है और इसी कारण से माधवेंद्रपुरी ने जब शरीर को त्यागा तो माधवेन्द्रपुरी अपने मुख से एक श्लोक का उच्चारण करते थे वो श्लोक केवल तीन ही लोग जानते थे एक थे स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दूसरे थे श्रीमती राधिका और तीसरे थे माधवेन्द्रपुरी हाँ तो इस प्रकार से माधवेन्द्रपुरी कृष्ण के विराम है आये दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ नाथ कदाव लोकेश हृदय तुद लोक कातरम हाँ। दयित भ्राम्य किम करो वो कहते कि हे दीन दयाद्रनाथ कृष्ण आपके विरह में हे मथुरा क्योंकि कृष्ण मथुरा जाते हैं तो श्रीमती राधिका बहुत प्रगाढ़ विरह की अनुभूति करती हैं वो कहते कि आपके विरह के कारण जब आप मथुरा गए हो तब से बहुत अधिक में दुखी हूँ कब आप फिर से मेरे नयनों को आपका दर्शन प्रदान करेंगे तो इस प्रकार से विरह की भावना माधवेंद्रपुरी भी प्रकट कर रहे थे और इस श्लोक का उच्चारण करते करते माधवेंद्रपुरी ने अपने देह का क्या किया था तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने महादेवेंद्रपुरी और गोपाल के बारे में वर्णन किया तो सारे भक्त इसको गंभीरता से सुन रहे थे और ये जब कथा हुई तो फिर पुजारी आता है और चैतन्य महाप्रभु को बारह के बारह जो मिट्टी के पात्र हैं अमृत के लिए खीर के वो अर्पित करता है तो चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते महाप्रभु कहते कि हम पाँच लोग हैं तो हमें पाँच ही पात्र चाहिए हाँ, साथ वापस करते हैं तो मतलब आवश्यकता से अधिक एवं प्रसाद भी कई हाँ। बार हम प्रसाद इतना इकट्ठा करते हैं फिर बाद में पता चलता है अरे नहीं इतना नहीं लेना चाहिए नहीं? तो वैसी स्थिति है और बहुत भयावह स्थिति है तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु वापस करते हैं और आवश्यक उतनी खेर को स्वीकार करते हैं तो इसलिए हमें भी आखिरी यो श्रीनाथ हाँ देव हैं उनका स्मरण करना चाहिए और उनका स्मरण मतलब माधवेंद्र पुरी का स्मरण करना चाहिए भगवान का स्मरण तभी पूर्ण है जब उनके साथ उनके भक्त जो जुड़े हैं उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं अदरवाइज हमारा जो मन है सदैव वो पारिवारिक चीज़ों के बारे में सोचता रहता है सोचते रहते जैसे मेंढक होता है ना वो कुए में रहेगा तो केवल कुएँ के बारे में सुनेगा स, सुनेगा उसका बुद्धि काम ही नहीं करता कुएं से बाहर का उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम सारे कुएं के मेंढक ही हैं हर जीवन कुएं में ही कुएं के मेंढक के भाती जा रहा है तो प्रभुपाद जैसे महान दूसरे भक्त आते हैं सागर से आते हैं हर जगह त्यारे तुम कुएं इतना ही कुएं के बारे में ज्ञान रखते चलो आपको महासागर के बारे में बताते हैं तो ऐसे प्रभुपात जैसे आचार्य आते हैं वैकुंठ लोग से और वैकुंठ लोग का वर्णन करते हैं और वो हमें बाहर ले जाना चाहते हैं हाँ गले में डोरी डालते हैं रुचि के गले में भी डोरी है <laughs> हाँ इसके मृदंगा की है तो वैसे ही भक्तों के पास एक डोरी है या तो यम यमदूतों की डोरी गले में धारण करने के लिए तैयार हो जाओ या फिर किस कौन डालेंगे डोरी आपके गले में भक्त हाँ उनकी कृपा की रज जिसको कहते हैं यम भगवान डालेंगे और वो खींचेंगे आपको भगवान की तो उसी प्रकार से हर च्वाइस हमारे पास है कौन सी रस्सी चाहिए हमें यमदूतों की हाँ या फिर भक्तों की कृपा हाँ किस तो प्रकार से माधवेंद्र पुरी की जो कृपा है वो हमें परम आवश्यक है और चैतन्य चरितमृत में पहले कोई लीला आती है हाँ जो चैतन्य महाप्रभु निकलती है तो ये माधवेंद्र पुरी की है तो एक महान वैष्णव थे इस वर्ण में गौर गोविंद स्वामी महाराज उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा बच्चा था तब मुझे मेरे फादर और ग्रैंडफादर फादर चैतन्य चरित अमृत सुना करते थे सुनाया करते थे तो मुझे कोई स्टोरी अट्रैक्ट करती थी तो वो कौन से थे माधवेंद्रपुरी की इतना अमेजिंग है माधवेंद्रपुरी का जो लाइफ है इसलिए हमारे गुरु महाराज भी अधिक से अधिक हाँ किसी का वर्णन करते हैं तो किसका माधवेंद्रपुरी हमेशा तो हमें लगता है कि अरे हमेशा माधवेंद्रपुरी के बारे में सुनते जा रहा क्योंकि जो वो सुनाते हैं वो थकते नहीं हैं वो और स्वीटनेस अनुभव करते हैं जो माधवेंद्रपुरी का गुणगान करते हैं तो इसलिए एक भक्त का जीवन हाँ इसी से जुड़ा रहना चाहिए भगवान से क्योंकि कोई भी लीला है वो तीन चीज़ें हो तो वो परिपूर्ण है हाँ तीन चीज़ें किसी भी पास टाइम में तीन चीज़ें हमेशा हैं एक है भगवान दूसरे हैं भग... भक्त और तीसरे हैं भक्ति ये तीन चीज़ें किसी भी लीला में हैं कोई भी फास्ट टाइम इन तीन हा? चीज़ों के बगैर पूरा नहीं होता हा? तो इसलिए कोई भी हम फास्ट टाइम उठाते चैतन्य चैतान्य कृष्णा भोग तो उनमें ये तीन इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं क्योंकि ये तीन चीज़ें भौतिक जगत के नहीं है ना भगवान हैं ना भक्त हैं ना भक्ति है तो जो हम भगवान की सेवा करते हैं वो तीन गुणों में नहीं आती तीन गुणों से परे हैं इसलिए गुरु ने जो सेवा दी होती है वो तीन गुणों से परे होती हैं वो ना रजोगुण तमोगुण ना सत्वगुण के अंदर होती हैं तो जब तक शिष्य गुरु की दी हुई सेवा में एक्टिव रहता है तब तक वो शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म में होता है तो इसलिए हम गुरु के जो ये आदेश हैं उनको हमें स्वीकारना होता है और उस आदेशों को उन चीज़ों को पालन करने में सदैव लगते रहो तो हम अनुभव करते हैं कि इन तीन गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठते हैं और हमेशा शुद्ध सत्व में होते हैं तो इसलिए आज हमें हम वापस जा रहे हैं एक प्रकार से आनंद भी हो रहा है और दूसरे प्रकार से दुख भी हो रहा है हाँ एक नहीं दोनों का मिक्सचर है हाँ मिश्रण है हाँ ये होता था चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद हैं, हाँ उनके साथ ये सब होता था चैतन्य चैताव्य में अलग अलग घटनाएँ आती हैं तो ये दोनों का आ, मिलाप है दुख का भी और एक सुख का भी हाँ दुख क्या है कि क्या बहुतों भक्तों की इस न? गेट टुगेदर से अभी बिल्कुल हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे सुबह साढ़े छः बजे के बाद हम क्या हो जाएंगे दा, दा, दा। कट कटिंग टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और दूसरा क्या है आनंद क्या मैं वापस अपने घर में आ गया हूँ फिर से मेरे इन बाकी चीज़ें मुझे मिलेगी तो वैसे ही आ, हमारा ये जीवन है लेकिन जब तक हम साथ होते हैं कुछ तो सीखते हैं एक दूसरे से आ, इंस्पिरेशन लेते हैं और जाकर हमें फिर लंबा समय होता है आ, जो हम अपने जीवन में डालने का प्रयास करते हैं तो हमें वापस जाकर अपने मन को दौड़ाना चाहिए आ, अभी मैं ट्रेन की यात्रा नहीं करूँगा मैं द्वारका जाऊंगा तो ट्रेन की यात्रा से नहीं जाऊँगा कैसे जाऊँगा अपने तो माइंड को ले जाऊँगा ये पागल मन तुम कब जाओगे द्वारका हाँ कोई व्यक्ति द्वारका द्वारका कहता है तो कहते है उसको द्वारका जाने का लाभ मिलता है तो हमारा जो पागल मन है हाँ हा, आज हम ट्रेन में एक साथ कल हम नहीं होंगे एक साथ तो कल हमारा क्या होगा मन पागल मन हमारे साथ होगा वो कभी नहीं छुट्टी देता तो जब पागलमन शाम को बेड में लेटता है तो उसको ले जाओ जयपुर ले जाओ कहाँ ले जाओ जयपुर वहाँ राधा गोविंद का आरती उनका दर्शन उनके चरण आ, उनकी भंगिमा उनके जो विग्रह है, उनका मुकुट इन सब को देखते रहो वहाँ की परिक्रमा करो हाँ मंदिर की परिक्रमा करो फिर वहाँ से जाओ प्रसाद पाने जाओ फिर वहाँ से आपको आपको याद होना चाहिए कि कैसे मैं विनोदी गई या विनोदी गया हाँ विनोदी लाल कहाँ थे कितने विग्रह थे वहाँ फिर वहाँ से राधा दामोदर के मंदिर में जाओ और वहाँ देखो कौन कौन से विग्रह थे परिक्रमा किस प्रकार से थी भगवान ने कैसे अभूष नारायण किए थे फिर वहाँ से आपने गेस्ट हाउस में आओ कहाँ रुके थे हम प्रेम प्रकाश में फिर वह तीन चार घंटे आप सॉन्ग्स गाते रहो कथास करते रहो फिर वहाँ से जाओ हाँ द्वारका द्वारकाधीश का दर्शन हाँ फिर पेड़ द्वारका का आविष्य कम हो रहा है गोपी तालाब में सारे गोपियों का पास्ट टाइम का स्मरण करो आज मन करो वहाँ गोपीनाथ का दर्शन करो चंदन खरीदो दूसरों को दान देने के लिए फिर वहाँ से आ जाओ गोमती में स्नान करो हाँ स्नान करके फिर गीले कपड़ों से दर्शन करने के लिए जाओ <laughs> वहाँ से भी भूख लग जाती है तब तक फिर कहाँ जाओ प्रसाद ग्रहण करने फिर कथा सुनो शाम को फिर दूसरे दिन तो इस प्रकार से आप इतना जॉय अनुभव करेंगे कि उसकी तुलना नहीं है अल्टीमेटली कृष्णा हम हमसे एक ही चीज़ मांगते हैं हे अर्जुन तुम अपना मन मुझे दे दो ना हम सब कुछ दे देंगे अपने कपड़े भी देने के लिए तैयार हैं जैसे कुछ बाबाजीज है कुछ नहीं पहने वैरागी हाँ सारा वहरा दे दिया लेकिन आप मन को नहीं देंगे भगवान को प्रॉब्लम ये है हम अपना धन देंगे पत्नी देंगे बच्चे देंगे घर देंगे सब कुछ देंगे भगवान सब चीज़ें ले लो लेकिन मन मेरा है मन में नहीं दूंगा तो सार क्या है हाँ मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैश्य सीम उत्तम स्वयं तो भगवान कहते हैं कि आपका ये जो मन है वो मुझे दे दो मन की जो भाग दौड़े अर्जुन आप मेरे हाथ में दे दो तो मन के बारे में मन को जितना मांगा है ना कृष्ण ने गीता में उतना किसी चीज को नहीं मांगा तो इसलिए मन को देना मिस मन को भगवान के कार्यों में लगाना भगवान के कार्यकलापों में मंगन करना तो इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी होगी और ये ऐसे नहीं कि तुरंत संभव है टेक्स टाइम प्रैक्टिस अभ्यास इसलिए भगवान अर्जुन ने कहा कृष्ण मन की तो बड़ी चर्चा करते हो इतना बड़ा प्रवचन दिया मन के बारे में कहते तो मेरे अंदर इतनी शक्ति है सुनामी तूफान भी आ जाए मैं रोक सकता हूँ लेकिन ये मन को नहीं रोक सकता चंचल ही मन कृष्णा प्रमाती बलव दृढ़म ये पागल की भांति ये मन है जैसे कोई चंचल बच्चा होता है ना उसको कंट्रोल करना कितना कठिन है तो वैसे ये चंचल मन है जो एक चीज में नहीं टिकता बार बार घूमता रहता है तो फिर भगवान कहते अर्जुन एक उपाय है अब अभ्यास एन तू कौन क्या वैराग्यन चक्रहे थे अभ्यास करो प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करते रहना होगा अपने मन को लगाओ हाँ मन को लगाओ कोई आप फास्ट टाइम पढ़ते हो कृष्णा बुक्स है तो हम कभी उसको स्मरण नहीं करते है ना एग्जैक्टली क्या फ्लो है क्या हुआ हाँ क्या वर्णन हुआ ब्रज के वातावरण का आ, जैसे आप अब रीडिंग भी करते हो तो एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और देखो कि पैराग्राफ को क्या बोला जा रहा है इज इट टू समझना है तो पैराग्राफ के साथ समराइज दो वर्ड्स में लिख दो यहाँ क्या हो रहा है ब्रज का वर्णन हो रहा है या फिर क्या यहाँ हो रहा है इस पैराग्राफ में उसको लिख दो एक शब्द में फिर सेकंड पैराग्राफ उसको पढ़ो फिर उसको भी लिख दो समर तो फिर आप ट्राई कर सकते हो उस एक, एक वर्ड से आप पूरा भंडार खोल सकते हो रश्म लीला का हाँ तो इस प्रकार से हम अपने मन को लगाने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहना चाहिए नई नई तकरीब जिससे हम कृष्ण को लगा सके अपने मन कृष्ण को कृष्ण में हमारे मन को हम लगा सके इस प्रकार से आप सब वापस जा रहे हैं तो इस अभ्यास को आप कर सकते हो और फिजिकली नहीं जा सके अगेन इस यात्रा में तो कैसे जाओ मन से जाओ अपने हृदय को ले जाओ और फिर आपको कोई छुट्टी की आवश्यकता नहीं है किसके परमिशन की आवश्यकता नहीं है हाँ और कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है एसी की आवश्यकता नहीं है हाँ तो हाँ हाँ मनी भी नहीं चाहिए बस तो देखो कितना अमेजिंग होगा तो तो हम फिर नहीं तो क्या होगा हम हमेशा के लिए खो देंगे उस धाम को क्या कर देंगे खो देंगे कितने पंद्रह दिन होने के बाद वैसे लाइफ जैसे पहले था वैसा ही पेंटिंग फिर से हो जाता है सारा हाँ, अभी हाँ पता नहीं कोई हम अभी सफ़ेद बगुले बन के आ रहे वापस जब निकले थे तो कौवे थे काले तो अभी जब जा रहे तो कैसे हो गए सफ़ेद बगुले जैसे सारम भट्टाचार्य ने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु आपने जब से कृपा किए ना तब से मैं पहले कौवा था लेकिन आपके संग में आके गरुड़ हो गया हूँ क्या हो गया हो गरुड़ के समान तो वैसे हम सारे कव्यत हैं लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण शिला प्रभुपाद कृपा के कारण थोड़ा सा आ गए अभी वापस तो वही भावना आ, वही में होना चाहिए अन्यथा प्रभुपाद स्टोरी सुनाते हैं का भवन याद है आपको किसी को याद है बताइए क्या याद है वो एक बिल्ली का डर लगता है उसको तो उसको जो है उसके साधु साधु उन्होंने कुत्ता मेरे को है कुत्ता मेरे है। पीछे लगा है तो मुझे क्या बना दो कुत्ता कुत्ता बना दो फिर कुत्ते बनने, बनने के बाद भी वो भयभीत रहते शेर ऐसी शेर बन जाता है और जिसने बनाया उसके ऊपर उसको खाने के लिए तैयार होता है तो उस साधु ने आपने कमंडो से जल निकाला कहा आप पहले चूहे थे ना वही आपके लिए सही है <laughs> आप फिर से चूहे बन जाओ तो हमारी स्थिति वही है हा? हा? हम अभी घूम घूम के क्या बन के आए हैं शेर, शेर। अभी दो तीन दिन आप थोड़ा शेर के भाव में रहोगे मैं यहाँ गया था वहाँ गया था मैं ये खुशा था आपको पता नहीं आप चूहे बनने वाले हो दो दिन तो वही स्थिति है हम सब की यदि हम अपने पोजीशन को भूलते हैं तो इस प्रकार से इन डीटीज का स्मरण करना चाहिए और वो टी से संबंधित जो आचार्य हैं उनका स्मरण करना चाहिए उनके चरित्र का तो हम तो हमेशा उत्साहित बने रहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम तो मैंने कई बार बहुत कठोरता से बोला होगा कई बार ना डाटा होगा जब समझ में <laughs> <पर चुणा। laughs> तो कुछ एक ही <laughs> तो आप क्षमा कर सकते हैं आपको दुख पहुंचाया होगा हरे कृष्ण शेला प्रभु पात